भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार उपनिषदों में भी कर्म की गति का सविस्तार वर्णन है देवयान तथा पितृयान मार्ग का वर्णन है पुण्य कर्मों से अच्छी योनि में तथा पाप कर्मों से कुत्सित योनि में जीव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है आत्मा के साक्षात्कार के लिए तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए जीव को कायिक वाचिक तथा मानसिक संयम करना आवश्यक है सत्य का पालन करना किसी की वस्तु का अपहरण न करना ब्रह्मचर्य का पालन करना इंद्रियों का निग्रह करना हिंसा से विरक्त रहना माता पिता तथा अतिथियों का देवता के समान आदर करना निंदनीय कर्मों को न करना संसार के विषयों को ब्रह्म ज्ञान का शत्रु समझना इत्यादि कर्मों के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अपने अंतकरण को हर तरह से पवित्र रखना आवश्यक है। है, कायिक, वाचिक तथा मानसिक शुद्धि के के द्वारा प्रत्यक्ष चेतन को अपने में में अहम भाव से के रूप में है। उसे समझने का करना चाहिए। इसके लिए की आवश्यकता अतएव योग शास्त्र के साधन की प्राप्ति करनी चाहिए इसके लिए सबके पहले श्रद्धा होनी चाहिए पश्चात गुरु के प्रति आत्मसमर्पण आवश्यक है इसी के साथ साथ अहमभाव की पराजय होती है और इसके अनंतर ही ज्ञान का उदय होता है ऐसा होने पर ही तत्त्वम तत्व का उपदेश जिज्ञासु को आचार्य देते हैं अंतकरण शुद्ध होने के कारण जहत और अजहत लक्षणों के द्वारा साधक को तत् आत्मा और त्व जीवात्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाता है इसके पश्चात साधक अपने ही शरीर में अहम ब्रह्म अश्मी या सहम आदि उपनिषद महावाक्य के उपदेश को गुरु मुख से सुनकर स्वयं अपनी ही आत्मा में ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार के के के द्वारा द्वारा इस इस वाक्य ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य का अनुभव करने का अभ्यास करता है इस अवस्था में पहुंचकर साधक को क्रमशः तत् अहम् और अयम इन सभी भावनाओं का अपने आत्मा के साथ अपने ही शरीर के भीतर ऐक्य का अनुभव हो जाता है इस प्रकार जीव अपने स्वरूप का साक्षात्कार आत्मा के रूप में करने के अनंतर एकेन विज्ञानेन सर्व विज्ञातम भवति। इस उपनिषद महावाक्य के अनुसार वह साधक सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति स्वयं कर लेता है यही उपनिषदों का रहस्य है उपदेश है तथा चरम लक्ष्य है इसी की अपक्षानुभूति के सा से साधक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त करता है वह बाद में संसार बंधन से मुक्ति पाकर जन्म मरण के नाश से सब दिन के लिए छुटकारा पाकर उस अनामय सच्चिदानंद परमात्मा परात्पर परम पद को प्राप्त कर इस संसार में पुनः नहीं आता इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तत्व एक ही है और उसी से संत संसार की समस्त संसार की वस्तुएं उत्पन्न होती है और पुनः अंत में उसी में लीन हो जाती है इसीलिए श्रुति ने कहा है वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्यु के तीव सत्यम